सहनाबतन भुन सह वी कर्वा वह तेजस्वी नधीतमस्त मेषा वह शांति शांति अनुवाद की बत्तीसवी कक्षा इकतालीसवां अभ्यास चलेगा इसमें नपुमस लेंगे कुछ शब्द दिए हैं तीन हैं ये इकारांत दधि अस्थि और अक्षी तो दधि का रूप इसमें दिया भी है उसी के अनुसार अस्थि और अक्षी तो दधि शब्द इगंत है इसलिए एकोचि विभक्तु जो नमागम के सूत्र हैं नमागम का सूत्र वो इसमें लगेगा और प्रथमा द्वितीया के रूप तो एक से चलते ही हैं तो दधि दधिनी दधीनी ऐसे ही द्वितियाम बनेगा आगे फिर नमागम होता जाएगा तो वहां बनेगा दधना दधिभ्याम दधिभि दधने दधिभ्याम दधिभ्य दधन दधिभ्याम दधिभ्य दधन दधनोह दधनाम और उसमें दो बनेंगे दधनी दधनी, दधनी दधनो दधिषु संबोधन में प्रथमा के कुछ में दो बनते हैं हे दधि हे दधे दधिनी दधिनी ऐसे ही अस्थि के चलेंगे और अक्षी भी आगे अक्ष शब्द है ये पासे के अर्थ में आता है ये लोग में प्रयोग होता है इसका क्योंकि जब खेल होता है तो एक तो एक अक्षर से कोई खेल नहीं पाएगा या खेल लेते हैं हाँ? ये अक्षर से भी खेल लेते हैं कैसे तो चीज़ इस कौन सा देगा ये लोग लेगा लेगा नीचे पर अगर जो मानेगा तो माने नहीं, नहीं वो एक अलग चीज है तो जहां कई खिलाड़ी तो तो सबकी अलग-अलग चलते हैं तो अनेकों अक्ष हाथ में होते हैं और उनको हिला करके डालते हैं उसमें तो इसलिए बहुवचन में इसका प्रयोग होता है आगे शब्द है तरंग तो मंत्र में ही वहां पर अक्षय मा दिव्य दिया हुआ है में दिया हुआ है तो तरंग पंख ये घाय प्रत्यांत हैं, पंक कीचड़ को बोलते हैं, और नाविक नाविक मल्ला नाव चलाने वाला यही पुल्यंगाकारांत है धीवर धीवर जो मछुआरे होते हैं मछलियां पकड़ने वाले और मद से मछली हो गई मकर कच्छप कछुआ दर्दुर मेढक होता है मंडूक भी कहते हैं इसी को और तडाग तालाब कुप बिंदु तो कुप यहां तक ये अकारांत पुल्लिंग हो गए और बिंदु ये उकारांत हो गया और नौका तो नौका और नौ शब्द दोनों ही आते हैं ये दोनों ही स्त्रीलिंग में है नऊ का बोलेंगे तो नऊ नाव नाबह और ये बनेगा फिर लता के समान रूप चलेंगे इसके नऊ का नऊ के नौ का ऐसे तट शब्द ये नपुंसक लिंग में आएगा किनारे किनारा अर्थ में और सिकता शब्द से बनाया है सईकत सिकता रेत को बोलते हैं और सिकता से युक्त सईकत अर्थात रेतीला कोई भाग नदी इत्यादि का जाल शब्द जाल के लिए है ऐसे ही कमल <coughs> दिवधातु बहुत प्रसिद्ध है दिव्य क्रीडा विज ईषा व्यवहार द्वितीय स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिशू तो दस अर्थों में आती है ये उसमें सबसे पहला अर्थ है क्रीड़ा ही दिया हुआ है तो ड़ा खेलना लेकिन जुआ खेलने में प्रयोग होता है इसका और मंत्र प्रमाण है उसमें अक्षय है अन्य जो खेल होते हैं वहां इसका वैसे प्रयोग नहीं करते वहां क्रीड धातु का प्रयोग करते हैं और चमकना भी अर्थ है ही शिव तंतु संताने तंतुओं को जोड़ना आपस में सीना या तंतु से सीना तो शक हो करके के शिव रह जाएगी असुक्षेपणे ये सब दिवादी गण की हैं इसका फेंकना अर्थ है और इसी में अभी लगा देंगे तो अभ्यस चारों ओर से फेंकना इधर से भी उधर से भी अर्थात बार बार अर्थ हो गया फिर इसका और निरस निर लगा देंगे तो निश्चित रूप से फेंकना यानी कि छोड़ देना किसी वस्तु को संबंधी ही नहीं रहा कोई उससे निकाल के बाहर फेंक देना इसमें जी धातु मूल रूप से रस लगा दिया नी निर लगा दिया असुक्षेपण चल तो रहा है उसी में तो लगाए हैं अभी आ, और निर तो दिव्य के रूप तो आपने देख ही लिए होंगे पीछे या इसमें दिया हुआ 40 में अभ्यास में दिए हुए हैं दिव्यती दिव्यता दिव्यंती बस केवल शयन लाना है बाकी तो भवती के समान चलेंगे पठती के समान है हाँ बनेगा क्यों शंका क्यों हो रही है वहां नहीं है पठी तो क्या बनना चाहिए था संदेह का कारण हम्म? Hmm? पंचमी का यहां प्रयोग करेंगे इस अभ्यास में तो इसलिए पंचमी को स्मरण दिला रहे हैं पीछे जो नियम आए हुए हैं उनको देखने के लिए तो इसमें घय प्रत्यय के विषय में बता रहे हैं घय प्रत्यय का मुख्य सूत्र तो भावे है ही और साथ में जो अन्य सूत्र लगाते हैं क्योंकि भावे तो भाव अर्थ में करेगा लेकिन घय अन्य अर्थों में भी होता है तो उसके लिए सूत्र है अकर्तरी चकार के संज्ञायाम कर्ता भिन्न जो कारक होते हैं कर्म से लेकर के अधिकरण तक इन सभी कारकों में घय प्रत्यय हो जाता है और भाव में भी हो जाता है जैसे हस धातु से हास हा, से पाको हा, को घृण तो लगा देंगे जहां भी आवश्यकता होगी क्यों घत्यय घित है इसलिए और घाय प्रत्यय कृदंत है तो कृदंत के कर्म में ष्ठी होती ही है कर्तिक कर्मण हो कृति जैसे भोजन से पाक रामस से हास हा। <coughs> <coughs> अन्य नियम बता रहे हैं वही वृद्धि इत्यादि के नियम है ये ई री आदि आएंगे तो वृद्धि होकर आई औ हो जाएंगे के है है ना हैं? का है ना में। आकर्तरी संजा हाँ। तो हैं का सूत्र चकार अक आया विशेष किसी वस्तु में जब योग रूढ़ शब्द हो जाते हैं तो उनकी वित्पत्ति के लिए यौगिक अर्थ में तो नहीं करेंगे वैसा विशेष अर्थ में जब कोई शब्द प्रयुक्त तो होने लगता है तो उसको बताने के लिए है ये तो वृद्धि ये तो अंत में वर्ण आएंगे उनके लिए है यहां अच्छी वृद्धि करेगा और उपधा में भी अतोपधाय से वृद्धि होती है तो उसमें उपधा में यदि अ है तो उसको आ हो जाएगा और यदि उपधामे ई और ऊ है तो ई ईरी तो किससे वृद्धि करेंगे हैं? आप सत्यपति सूत्र ढूंढ रहे हैं कोई उसका तो दो ही तो सूत्र है वृद्धि के अचर्णित अत उपधाम यदि ई ईरी है तो वृद्धि का सूत्र है कोई गुण तो ना है केवल तो लघु भदस्य लग जाएगा यानी कोई ये कहे गह प्रत्यय परेहत वृद्धि होनी चाहिए ठीक है वृद्धि जहाँ संभव वहीं तो होगी और गुण तो सर्वत्र होता ही है आर्धात्व को या साधात् को चाहिए तो हो चाहित तो हो, तो हो कैसा भी हो बस नहीं होना चाहिए कितमित तो वहां गुण हो जाएगा अब उन्होंने तो ऐसी ये लिख दिया है कि अभी लग रहा कोई एक जैसी बात बताने जा रहे हैं जबकि आ का तो आ है ये वृद्धि हो गई है और ई री का गुण है ये ओ और, और अंत का बताई दिया पहले ह्रस्व हो या दीर्घ वर्ण हो उनको वृद्धि हो जाएगी तो पट से पाठ है लिख से लेख है वृद्धातु से रोध है श्री से श्राय भू से भाव हा, हस्य हास है हा, क्री से कार है उपसर्ग और जोड़ देंगे प्रकार है विकार हा, उपकार हा, अपकार हृ हा, से हार हा, यहां भी अनेकों उपसर्ग लग जाते हैं तो प्रहार बन जाएगा आहार संघार और सबके अर्थ अलग अलग है विहार उपहार ऐसे इंग अध्ययने वैसे तो बनेगा अकेला आया लेकिन बिना अधी के इसका प्रयोग होता नहीं तो अध्याय उप और जोड़ दिया है दो उपसर्गों के गए तो उपाध्याय क्री धातु से सम उपसर्ग लगा करके और साथ में फिर सूढ़ागम भी करेंगे करो तो तो संस्कार चजो हो। तो कुहु घन्नतो चकार और जकार दो वर्ण पूरा नहीं है ये, दो ही वर्ण लिए गए इसमें लेकिन आगे कह दिया कवर्ग तो भले ही कह दिया है लेकिन यथा होगा अपने नियम के ही अनुसार तो कवर्ग में से भी दो ही आएंगे फिर ककार और ककार जब आगे कु कह दिया तो यहाँ चू क्यों नहीं कहा फिर? गण तो हो पूरे था। पूरे को नहीं था। चो चो। तो फिर ये तरफ कु क्यों कह दिया पूरा तो भी बढ़ता हाँ तब भी वही होगा हो इसलिए अगर वहा भी चू कह देते तो पांचों के पांचों आ जाते पांच के स्थान में पांच लेकिन एक एक जगह सीमा बांधी तो दूसरा अपने आप ही संतुलित हो जाएगा ऐसी <laughs> व्यवहार में अगर एक व्यक्ति अपने को संभाल ले तो दूसरे को संभालना ही पड़ेगा एक तटस्थ हो जाए बस बिल्कुल तभी तो, तो कहते हैं एक हाथ से ताली नहीं बचती तो, तो पाणिनि ने देखो ये ऐसे उदाहरण दिया है नहीं इन्हें एक जगह जो है एक हाथ से बच जाएगी जाए अगर ये देखा जाए ना। किसी गाल पे मार करके तो बिना करकेमित ये खात में ये विरुद्ध है।, है।, ये, ये है नियम के विरुद्ध ऐसा नहीं होता कभी बिना निमित्त के नहीं होता तो ये हो गया चजोगो घंटतों का तो पच से पाक शोक है भाग है यागह भोग त्याग और रंज से राग तो यहाँ क्या हुआ ये हम्म यहाँ क्या होगा हम्म क्या हुआ घईच भाव कर्णयो तो राग अनुराग विराग उपराग मृजूष शुद्ध मार्ग तो मार्ग शुद्ध होता है जो शुद्ध हुआ ना तो मार्ग शुद्ध होता है मार्ग शुद्ध हो ना हो लेकिन मार्ग शुद्ध करके ही चलना चाहिए अग्नि नय सुपथ है तभी तो सुपथ बनेगा वो तो इसलिए मार्ग शब्द मृत धातु से बना ही इसीलिए अर्थात हमें गंदे मार्ग पर नहीं चलना चाहिए सुमार्ग पर चलना चाहिए और दूसरा शब्द दिया इसमें अपा मार्ग ये तो औषधि होती ही है अपामार्ग इसमें दीर्घ भी हो गया है इसको आपको तो अपा मार्ग हा। ची धातु से गय प्रत्यय करेंगे तो क्या बनना चाहिए चाय लेकिन ये तो काया बन गया हम्म लगाइए सत्यपति चजो को घंट तो लगाइए लग जाएगा कि नहीं नहीं लग पा रहा है क्यों लग पा रहा है ये चकार नहीं है इसमें चकार नहीं है हम्म तो चकार को ककार नहीं करेगा ये तो वो चकारांत तो और जकारांत तो लेता है फिर कैसे होगा वृद्धि तो हो जाएगी वृद्धि की बात हो रही है कि कवर की बात हो रही है वृद्धि में शंका हो रही थी आपको अभी तक या वृद्धि होने से चाह हो जाता है निवास चेति शरीर उपसमाधानेशु आदेश कह तो निवास चिति शरीरोपाधानेशादेश कह आदेश कह जो आदि चकार है उसको ककार शरीर अर्थ में और निवास अर्थ में भी हो जाता है तो काय निकाय आप तो अपरिचित हो रहे हो पारणी से धीरे धीरे उनके सूत्रों को आप वार्तिकों में ट्रांसफर करने लगे बहुत परिश्रम से बनाए थे उन्होंने सूत्र ऐसे ही आगे है ईण गत से आया तो नी लगा करके न्याय हन धातु से घात हकार हा। को घकार भी करना है हो नेशु। और दिए प्रयोग घुद्ध धातु से अनेक उपसर्ग लगा करके अलग अलग योग वियोग प्रयोग उपयोग है चर में भी, भी चार आचार विचार प्रचार संचारी बन जाएंगे सब और वातु से भी वाद विवाद आशीर्ष लगा करके आशीर्वाद आशीर्वाद का अर्थ क्या होता है क्या अर्थ होता है इसका कल्याण शो, शो, ये कल्याण शब्द कह, कहाँ से आया कल्याण अर्थ हम्म आशीर्वाद का अर्थ बताइए आशीर्वाद की बहत्ते, बहत्ते शासु इच्छायाम इच्छा का कथन आशीर्वाद का अर्थ हो गया इच्छा का कथन इच्छा ही तो बोलता है व्यक्ति अपनी कि मैं ऐसा चाहता हूं कि ये बुद्धिमान बने विद्वान बने आयुष्मान बने चाहे ही तो रहा है वो कोई कर तो नहीं देगा उसको बुद्धिमान या विद्वान या बना देगा बोलते अपनी इच्छा व्यक्त कर सकता है बोस इसे बोलते हैं आशीर्वाद यानी हमारे विचार ऐसे हैं हमारी भावना ऐसी है अब वो पुरुषार्थ करेगा या उसके कर्माशय में है ऐसा तो संभव होगा नहीं तो नहीं संवाद प्रवाद अपवाद अनुवाद नम धातु से पराम और परि लगा देंगे तो परिणाम भुज से भोग उपभोग आभोग ऐसे ही देश धातु से हम देश विदेश उपदेश संदेश निर्देश आदेश उद्देश्य प्रदेश कितने बन गए ये उपसर्गो ने कितना मल्टीप्लाई कर दिया धातुओं से बने शब्दों को <coughs> अनुवाद में उदाहरण के वाक्य देखिए स शुचि दधि भक्ष तो नपुसक लेंगे दधि इसलिए शुचि दधि भक्ष दही का घी बनता है तो दधनो घृतम भवती दही से घी होता है सअक्षणा पश्यती सोक्षणा पश्यती ऐसे बनेगा तृतीया की आकांक्षा हो तो हो जाएगी निकुस में अगर हम क्योंकि दही के द्वारा तृतीया तो नहीं संभव है दही के द्वारा घी नहीं होता है दही से घी निकलता है दही घी में साधन नहीं बन रहा है कि हमें घी निकालना है तो कि साधन चाहिए क्या दही साधन तो रही है हाथ है हमारे और चीजें हैं पात्र है ये सब साधन बन जाएंगे लेकिन दही में तो घी घुसा हुआ है उसमें से निकलेगा वो बाहर को तो अपादान ही ठीक है पंचमी सोक्षण पश्चिमी वो आंख से देखता है यहाँ साधन है हैं? एक तो जाति वाचक ले लो और एक आंख से क्या देख नहीं पाते हैं एक आंख बंद कर लो जाति है आँख से देखता है नाक से सूंघता है तो कैसे हैं नाक कौन सी सूंघता है दो चित्र है एक, एक, एक कैसे दो रहे है दो तो ऐसे तो कान भी एक है फिर ये आंख भी सभी एक ही है नहीं, अंदर जा करके? जाकर के नाशिका भी दो ही है उसमे मंत्र बोलते हैं हम लोग अंग स्पर्श में क्या बोलते हैं बोलो क्या बोलते हैं और हवन में भी नसोर में प्राणोस्तु नसो हो नही है नसो में नसो में नहीं नसोर में नसह, नसह नसो हो नसाम नसोर में प्राणोस्तु तो जाति में एक क्वेश्चन हो जाता है अस्थिशु त्वक भवती त्वक कहा होती है अस्थि में होती है हैं देखा है कभी चूरा चूरा हुआ कोई हड्डी का नहीं अस्थि में त्वक होती है वैसे ही वाक्य ज्यादा उचित लगता नहीं अस्थियों में त्व होती है तो तो तो वो लिया जो के के हैं? सा सक्ष दिव्यति ये यहाँ पास अर्थ में आ गया ही है बहुवचन में सो क्षय दिव्यति दिव्य तु दिव्यत दिव्य दति वा स वस्त्राणी सीव्यति तो शिव तंतु संताने यहाँ धातु तो शिव है तो शिव्यति या दिव्यति क्यों नहीं बनता है ये दीर्घ कहाँ से हो रहा है तो वकार की उपधा को दीर्घ जाता है रूवर उपधाया दीर्घ स शत्रु इशुम अस्यति अस्तातु का जब प्रयोग करते हैं तो जिस पर फेंकते हैं वो अधिकरण सप्तमी आती है उसमें तो शत्रु पर बाण फेंकता है शास्त्रम अभ्यस्यति शास्त्र का अभ्यास करता है बार बार उसको पढ़ता है पापी न पापी को बाहर निकालता है या छोड़ता है हम्म वाक्य बनाइए दही मधुर है तो दधि मधुरम दही लाओ अब यहाँ भी दधी बोलेंगे दध्याने दध है दही से घी उत्पन्न होता है ऊपर आई क्या था वाक्य तो दधनो घृतम जायते या भवती आख से देखो अक्षणा पश्य या अक्षिभ्याम पश्य आख में अश्रु है अक्षनी। तो अक्षणी या अक्षणी विभाषा सूत्र पूरा करिए विभाषा निश्यो हो अल्लोपन का प्रकरण चल रहा है न अल्लोपन सपूर्व हन धृत राजभाषा निश्योहो आगे फिर उसका अपवाद है न संयोगाद मत यदि वकारांत मकारांत संयोग होगा तो अकार का लोप नहीं होता है जैसे आत्मा शब्द है आत्मनी अब वहां ऐसे नहीं बोलेंगे आप आत्मनि बोलने में नहीं आएगा तो नियम भी देखो कैसे बने हैं एक हमारे बोलने की सरलता के आधार पर और यहां कोई सब समस्या नहीं है बोलने में अक्षिणी हो गया नहीं हाँ। अक्षणी लेकिन आत्मनी बड़ा कठिन पड़ जाएगा अगर मां में आना जोड़े तो तो अक्षिणी अश्रु है अश्रु अस्थि अश्वस्थी जनादेश कर सकते हैं इसमें वो तो नहीं लगेगा सिद्धम सिद्धम्म अश्रु अस्ति तो संधि तो हो जाएगी नहीं, वो तो नहीं लगेगा पूर्वोत्र सिद्धम क्यों क्यों लुक किया है ना उसका प्रत्यय का प्रत्यय का लुक किया है नहीं अश्रु के आगे ये क्या किस, कौन सा था वाक्य वाक्यु अश्रु अश्रु है तो अश्रु के आगे सुप्रतय नहीं है सातवें अध्याय का है त्रिपादी का कहा है वो सौपुंस का तो क्यों लगेगा पूर्वतरा सिद्ध वह आंख से काना है, है सोक्षण काणोस्ती इसमें यह नांग तृतीया हो जाएगी इसमें क्योंकि यहां कोई आंख साधन तो है नहीं अब तृतीया प्राप्त तो नहीं हो रही थी तो इसे कैसे कहेंगे हम कारक व्यक्ति नहीं है ये उपपद व्यक्ति है एक प्रकार से ये यानी काण प्रयोग होने पर उसके पास में आने से तृतीय हो गई है से दोनों हाँ, दोनों प्राप्त होंगी तो हाँ। प्राप्ति नहीं है एक ही है हड्डी पर मांस और त्वचा है हाँ, तो हड्डी पर तो अस्थनी या अस्थानी भगवसन बोलेंगे तो अस्थिशु तो अस्थनी और मांस और त्वचा है तो मांस मांस शब्द का क्या बनेगा मांस ही, ही बोलते हैं हाँ मांसम त्वच ये ये त्वच चकारांत हलंत शब्द है तो त्वक हो जाएगा प्रथमा के क्वेश्चन में त्वक ची स्त दो हैं इसलिए स्त इसकी हड्डियों में शक्ति है अस्य अस्थिशु बलम अस्थि शक्तिरस्ती नदी में मछलियां कछुए और मगर हैं नदीशु या नद्याम एक क्वेश्चन में नद्याम या सरित बोलेंगे तो पीछे आ चुका है सरिति बन जाएगा मछलिया मत्स्या अब मत्स्य इसको हिंदी में प्राय करके ये स्त्रीलिंग में ही प्रयोग में आता है नर मछली कोई मछली स्त्रीलिंग यानी अलग से कोई शब्द नहीं आता हिंदी में और संस्कृत में मादा मछली के लिए कोई अलग से शब्द नहीं है वहाँ पुल्लिंग में चलेगा मत्स्य तो यहाँ भले ही मछलियां बोल रहे हैं परंतु पुल्लिंग मत्स्य ही बोलेंगे उसको तो नद्याम मत्स्या का है मगर के लिए मगर तो मकर आश्र संति नदी के तट पर रेत और कीचड़ है तो तट की तट भी है तीर शब्द भी आता है या उन्होंने तट दिया है। तो नद्यास तटे नदी के तट पर नद्यास तटे रेत और कीचड़ है तो रेत का क्या है सिकता नहीं नहीं सही कत तो उसका बन जाएगा विशेष न रेतीला अगर बोलना होगा तो लेकिन यहाँ सीधे रेत की ही बात हो रही है और सिकता सदा बहुवचन में आता है एक वचन में नहीं आता तो सिकता और कीचड़ का पंक संति धीवर तालाब में जाल डालकर मछलियां पकड़ता है तो धीवरस तड़ागे है जालम प्रक्षिप्य तो आपको लप कर देंगे प्र के साथ समास होने से तो जालम प्रक्षिप्य मत्स्यान पकड़ता है तो पकड़ता है कि कई प्रकार से बोल सकते हैं इन्होंने यहाँ दा का प्रयोग करने हुए लिखा है आंग उपसर्ग पूर्वक तो आदाती ग्रहण करता है पकड़ता है आदान करता है उसका गंगा की तरंगें सुंदर हैं तो गंगाया या तरंगाह या तरंगा हम्मरा या शोभना संति हम्मेषण तो विशेषण को हैं ऐसे भी नहीं विशेषण विशेष की बात नहीं होती यहाँ पर यहाँ उद्देश्य विधेय की बात हो रही है और उद्देश्य विधेय में एक नियम होता है कि उद्देश्य उसे कहते हैं जो पूर्व कथित है जिसका हम अनुवाद करते हैं अनुवाद माने पुनः कथन और विधेयक भी उपसर्ग पूर्वक धरातु कल हम पढ़ी रहे थे, कल परसों कथन करना जो बात कही जा रही है मुख्य रूप से जिस पर जोर दिया जा रहा है उसे कहते हैं विधेय अब अब यहां दो बातें हैं कि हम तरंगों की सुंदरता बता रहे हैं तरंगों की सुंदरता बताना हमारा लक्ष्य है या कि सुंदरता को न बता करके सुंदर क्या चीज है उसमें हम तरंगों को बोलना चाह रहे हैं यानी सुंदर तो बहुत सी चीजें हैं लेकिन यहां सुंदर क्या है तरंगे है तब आप वाक्य बदल पाओगे यानी अभिधेय तरंग है या सुंदरता अभिधेय है तो यहां तरंग तो पूर्व कथित प्रकरण के अनुसार चल रहा है जो भी है देख लिया सामने वाले ने देख लिया अब बताने वाला उसमें विशेषता बताना चाह रहा है कि देखो आपको जो तरंग दिखाई दे रही है ये बड़ी सुंदर है ये तो सुंदर हो गया यहाँ पर अभिधेय इसको आप विशेषण विशेष्य भले ही कह लो लेकिन यहाँ तात्पर्य होता है कि हमें कहना क्या है वक्ता कहना क्या चाह रहा है उसका उद्देश्य और विधेयक क्या क्या है दोनों अनुवाद किसका कर रहा है और प्रथम कथन किसका कर रहा है ये देखना होता है कुएं में मैढ़ रहते हैं तो कूपे मंडू का दरदरा वसंती जल की बूंदें गिर रही हैं तो जलस्य या अपाम बिंदवा हाँ दिया है उन्होंने पीछे आया था वारी वारिणी वारिणी तो वारिणो अब वारी का तो एक क्वेश्चन में भी प्रयोग हो जाता है लेकिन अब शब्द का एक में नहीं होता है जल का भी एक क्वेश्चन में कर सकते हैं तो वारिणो बिंदव पतंती गिर रही हैं बूंद को टपकना भी कह सकते हैं हैं च्यवंते च्यू धातु आती है टपकने अर्थ में नाविक नौका से नदी को पार कर रहा है तो नाविको नौकया अगर नौका का ही प्रयोग करेंगे तो नऊकया नहीं तो नावा नऊ शब्द का प्रयोग करेंगे तो नावा तो नाविको नौकया नदीम तरती नदी को पार कर रहा है नदी कर्म हो जाएगा नदी के रेतीले भाग में छात्र खेल रहे हैं अब यहाँ रेतीला जो शब्द है ये हो गया विशेषण अब बोलेंगे यहाँ सहीकत और भाग यानी क्षेत्र तो सही कते नहीं कह सकते हैं? है सहीकत तो अकेला अगर प्रसिद्ध हो चुका है लोग समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं है क्योंकि वक्ता उतने शब्दों को बोलता है जिसको पता है कि सामने वाला क्या समझ पा रहा है अब कोई नहीं समझ पा रहा है तो फिर साथ में तट भी बोल दिया या क्षेत्र बोल दिया तो सरित या नद्या सही कते क्षेत्रे या सही कते छात्रा छात्रा दिव्यंती लेकिन दिव्यंती तो नहीं होना चाहिए क्रीडंती सही रहेगा हाँ अगर जुआ खेल रहे हैं ऐसा होता तो भी कह सकते थे लेकिन छात्र तो शायद जुआ नहीं खेलते होंगे या खेलते हैं अवधेश चलता है खूब अच्छा और वो माध्यम क्या होता है ताश और पैसे से लो, नहीं पैसे से तो पैसे से कैसे वो वो छोटे-छोटे बच्चे भी इकट्ठे करके हैं तो वो पैसा कहाँ गिर जाए तो क्या होगा दे दे दे दे। पैसे अच्छा अच्छा कंचा पैसे, मार पैसे से ही पैसा मार के जुए के बहुत तरीके निकाल लेते है लोग हमें पता है एक बार मैंने देखा था की वो हमारे ही कर्मचारी थे काम करने वाले और वो क्या हुआ कि ठंड का मौसम था तो कुर्सी मेज लेके बैठ गए पे सामने और मेज पे एक सिक्का रख दिया अब होता क्या है कि धूप अच्छी लगती है धूप में बैठ बैठ के वहां पर और मक्खियों को भी धूप अच्छी लगती है तो एक सिक्का ओसने रखा एक सिक्का दूसरे ने रखा गया जिस पर पहले मक्खी बैठ जाए <laughs> <laughs> <laughs> क्रिकेट तो चलता अब अब चालानी करने वाले बहुत से क्या करते हैं कि सिक्के पे मिठास लगा लेते पहले ही अपना गुड़ में सान लिया है किसी तरह से कोई ना कोई उसमें जल्दी मक्खी बैठेगी <laughs> ये लगाना हम्म उसमें जल में कमल शोभित हो रहे हैं तो वारिणी या जले अथवा अपसु कमल शोभित हो रहे हैं है। तो मत करो वही वरण करने योग्य हम्म बोल दी वो जान कमल के लिए उसे जाके देगा वरण करने योग्य बारी हाँ कुछ तो अंतर होना चाहिए शब्दों में जब शब्द भिन्न भिन्न हैं तो हाँ तो कमल का कमल का कमल ही रहेगा कमलानी शोभनते बहुत तेरे श्लोक में आए होंगे शब्द ऐसे तो है साहित्य में तो भरे होंगे कमले कमला हाँ कमले कमला शेते हरी शेते हिमालय और आगे आगे विष्णु का होगा तो जले कमला कमलानी शोभन्ते वह पासों से जुआ खेल रहा है सो क्षयर दिव्यती बस छोटा सा वाक्य बन जाएगा सो क्षयर दिव्यति तू जुआ खेलता है तुम अब नहीं बोलना अलग से तुम दिव्य उसने जुआ खेला सो दिव्य मैंने जुआ नहीं खेला अहम ना दिव्यम तू जुआ न खेल त्व मा मा दीव्या। नहीं मांग माँ दिव्य इसमें लुंगलकार चलता है प्रायः करके वो है ना श्लोक क्लाइब्यम मास्म गम पार्थ तो गम तो ऐसे यहां पर अगर लुंग का प्रयोग करेंगे तो अदेवीत अदेविष्टाम अदेविशु देवी ही अच्छा फिर दूसरी बात है कि लुम का प्रयोग भी किया आपने और मां का प्रयोग तो हो ही रहा है लेकिन मां के योग में फिर अडागम नहीं होता तो उस तरह से बनाएंगे तो क्या बनेगा तो हम मां देवी ही यह बनेगा जीवा मत खेल और ना बोलेंगे तो तुम न तुम न दिव्य यूँ भी कह सकते हैं तो हम दिव्य तू मत खेल जुआ मत खेल मांगी लुंगी लुंग सूत्र मांगी लुण लुण तो तो बोल दिया मैंने लुंग लुंग बोला मैंने देवी ही अभी वह जुआ नहीं खेलेगा स देवी देवीषति श्याम वस्त्र सीता है तो श्यामो वस्त्रम मैं वस्त्र फेंकता हूं अहमेश गण की है अस्ता अर्जुन धनुर्विद्या का अभ्यास करता है अर्जुनो अभ्यस्यति और अभ्यास करता है अभ्यास हम करोती बोलेंगे तो इधर ष्ठी हो जाएगी फिर राजा शत्रु को नगर से निकालता है तो राजा शत्रु हाँ अब नगर में तृतीय पंचमी आएगी नगरात नगरान निरस्यु नगरान नकार हो जाएगा वहां भी निरस्यती पाप से दुख होता है पापात दुखम जायते या भवती अधर्म से बचो तो अधर्म से बचो हैं है हाँ। पंचमी बोला तो मैंने अभी पापात पापात दुखम भवती जायते पंचमी किस ढंग से यूही वो नसी ले आए थे के मतलब हाँ। थोड़ी वहाँ से जैसे है कोई निकलना तो मैं किसी और तो लिया होगा हाँ तो। आपने तो पाप किया आपने पाप किया आप और पाप में से क्या निकला में है कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहाँ वक्ता क्या कहना चाह रहा है तो महावाष में आपको ये सारी बातें मिलेंगी देखा होगा आपने तो उसमें वक्ता की भावना के अनुरूप वो चाहे तो कारक बदल सकता है अपना क्या कहना चाह रहा है वो तो पाप को अगर साधन के रूप में ले रहा है वो तो तृतीया भी हो सकती है लेकिन इस रूप में देखे जो तो हम पाप करते हैं तो ये हमें दुख मिल जाता है अब वहां उसको क्या दिखाई दे रहा है कि ये पाप में से दुख निकल आया अगर वो पाप न करता दुख नहीं निकलता ये तो इस रूप में भी ले लेते हैं इसको अब क्योंकि यह अनुवाद आपका चल रहा है पंचमी का तो यहां भी देखो कपिल देव जी क्या कहना चाह रहे हैं अब इनकी अब ये वक्ता है हमारे लिए है ना इनकी भावना क्या है यहां ठीक है तो ऐसा भी प्रयोग होता है कुछ स्थल ऐसे होते हैं जहां आपके पास में कोई विकल्प नहीं है जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है अब यहां आप यूं ही जबरदस्ती करने लगे कि मैं तो वक्ता हूँ और मेरी भावना तो ऐसी है मैं तो यहाँ साधन के रूप में बोलूंगा पेड़ को तो ऐसे नहीं होता कुछ तो स्थल ऐसे हैं जहां के निश्चित वैसा ही प्रयोग होता है लेकिन बहुत से कुछ अप्रत्यक्ष बातें ऐसी होती हैं कि पाप से दुख निकलता हुआ दिख नहीं रहा है पाप कोई ऐसा भी नहीं है कि जैसे हमने हाथ से फल उठा लिया कोई साधन के रूप में नहीं दिख रहा है कि पाप ने दुख को उठा लिया है ये कुछ ऐसी अप्रत्यक्ष बातें होती है तो वहां पर फिर ये विकल्प आपके सामने है कि किस रूप में आप इसको लेना चाह रहे हैं दृष्टि भेद कहते हैं इसके लिए अधर्म से बचो यहां तो नहीं है कोई शंका अधर्म से अलग हो रहा है नहीं लेकिन अधर्म आपको दिख रहा है क्या जैसे पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है कुछ तो अंतर है ही यहां भी कुछ तो अप्रत्यक्ष है ही लेकिन फिर भी कोई बात नहीं हमें दूर तो हटना ही है उससे भले ही न दिख रहा हो तो अधर्माद वह पुत्र को पाप से हटाता है सह पुत्र पापाद विरमती या वेरमती, वारयती, निवारयती, निवारयती या निरस्यति हटाता है रक्षा करता है हो जाएगा उसका रक्षा करना तो अर्थ यहां नहीं ले रहे हैं अभी देवदत्त के अतिरिक्त अन्य कोई यहां आ रहा है अब देवदत्त के अतिरिक्त ऐसे हम जब बोलते हैं या अन्य शब्द बोले या अतिरिक्त बोले तो पीछे ही आ चुका था प्रकरण तो वहां भी पंचमी का प्रयोग कर देते हैं क्योंकि एक देवदत्त हुआ और एक दूसरा हुआ तो दूसरा उससे भिन्न है अलग कर दिया उसको अपादान अपाय कर दिया उसे हटा दिया तो देवदत्ता अतिरिक्त अतिरिक्तो अन्य कश्चित या कश्चन अत्र गति यहाँ आ रहा है चित और चन दोनों लग जाते हैं कोई सा भी बोल सकते हैं आप अन्यत अन्यत अन्यत हम्म आप्य नहीं मैंने क्या बोला था अभी तो आपने परिवर्तन कौन सा किया आपने कहा ना ये भी बोल सकते हैं तो इसका अर्थ मैंने कुछ और बोला था आप कुछ और बता रहे हैं, इतर हैं? अच्छा तो अब आप क्या बोल रहे हैं बताइए है। हाँ इतर का कर सकते हैं इतर अन्य लेकिन अन्यत नहीं कर देना ये इसलिए कह रहा था मैं अन्य क्योंकि वो नपुंसकलिंग में होता है फिर अद्र अद्र द्रादिभ्य पंचभ्यो नपुंसक लिंग के लिए है अत्र नहीं कश्ठ अत्र आगछती कोई आ रहा है कोई है अनिश्चय अनिश्चय है यानी है है इतना कोई और है क्योंकि देव को उसने देख लिया होगा पहले आसपास कहीं बैठा होगा इसलिए कोई और है बल से बुद्धि श्रेष्ठ है तो बलाद बुद्धिर गरीय पंचमी बल से बुद्धि श्रेष्ठ है गुरु के पास से शिष्य आता है तो गुरु समीपात गुरुम समीपम गुरु पंचमी के अभ्यास में पंचमी ही ले, लेते रहना वो ठीक है कि आप वो भी प्रयोग कर सकते हैं ऐसा लेकिन बहुत सारी व्यक्तिया प्रयोग करने पर भी प्रसंग प्रसंगानुसार हमें देखना भी चाहिए कि इसमें अच्छी कौन सी लग रही है आपके सामने कई विकल्प हों और आप चुनेंगे उसमें से तो चुनते समय कोई विशेष बात ध्यान रखेंगे या नहीं चुनाव का आधार क्या होगा अच्छा बताइए कई व्यक्तियां हैं मान लीजिए है। चुनाव का आधार कुछ तो होगा कुछ तो अंतर आएगा बहुत सारी व्यक्तियों का अर्थ यह नहीं होता है कि सबका एक ही अर्थ है बिल्कुल सूक्ष्म अंतर रहता है उसमें तो यहां यह द्वितीय आप प्रयोग करोगे तो वाक्य अच्छा नहीं लगेगा यह क्योंकि यहां पर स्पष्ट पता है कि अपादान इन अपाय हो रहा है शिष्य गुरु के पास से आ रहा है गुरु वहीं रह गया शिष्य इधर आ गया इसे पेड़ से पत्ता गिर रहा है तो गुरु हो समीपात उधर भी पंचमी कर देंगे शिष्य आग छती कृष्ण धन से धान्य को बदलता है तो कृष्ण धनात् धनात, धनात धान्यम और बदलता है तो दान धातु का प्रयोग करते हैं और उपसर्ग लगा दो आदान प्रदान प्रति इसको यूं भी कह सकते हैं प्रत्यादाती जैसे आदान का अर्थ लेना लेकिन बदले में ले रहा है धन से धान्य को बदलता का अर्थ क्या हो गया दूसरे को धन दे रहा है और दूसरे से क्या ले रहा है धान्य तो धान्यों ही नहीं ले रहा है आदान तो कर रहा है लेकिन कुछ देकर के आदान कर रहा इसे कहते हैं प्रत्यादान आदान प्रत्यादान एक होता है प्रतिदान वो तो उसी अर्थ में आ जाएगा अच्छा एक है प्रतिदान अब प्रतिदान में क्या होगा पहले उसने हमें कुछ दिया है जैसे अगर हम कहें कि कृष्ण कृष्ण क्या कर रहा है प्रत्यादान और जो दूसरा व्यक्ति है वो क्या कर रहा है प्रतिदान कर रहा है कि नहीं उसने पहले धन को लिया तब दिया इसने पहले धन को दिया है तब लिया है एक प्रत्यादान और एक प्रतिदान जैसे उत्तर प्रत्युत्तर होता है चोर राजा से छिप रहा है तो चोरह चोरो नृपात नीली यते ये पीछे के इन्होंने दोहरा दिए हैं वाक्य तो अशुद्ध वाक्य में देख लीजिए दध होना चाहिए था तो दधिना कर दिया है ऐसे ही अक्षी का तृतीया में अक्षिणा और सप्तमी में अक्षिणी जो दिया है उसमें अक्षिणी और दूसरा क्या बनेगा दूसरा तो बनेगा ही नहीं इसमें अक्षिणी है ठीक है और आगे मति मति ही बलेन तो यहाँ मति मति तो ठीक है लेकिन बलेन जो है यहाँ पर तृतीय वो पंचमी आएगी तो बलाद गरीयसी ये इन्होंने अगले वाक्य में ए और जोड़ दिया है और यहां भी जोड़ना चाहिए था एक रूपता नहीं रही चलिए अगला अभ्यास देखते हैं तो पीछे नपुंसकलिंग के शब्दों में एकांत थे अब आ रहे हैं ओकारांत तो पहले मधु शब्द है इसमें तो मधु के रूप आपको देख लेने हैं मधु मधुनी मधुनी मधु मधुनी मधुनी और आगे अब नुमागम करते जाएंगे लेकिन यहाँ ऊ का लोप मत कर देना कहीं तो मधुना जैसे वहां पर ई का लोप हो गया था यहाँ ऊ का नहीं होगा मधुना मधुभ्याम मधुभ मधुने मधुभ्याम मधुभ्य मधुन मधुभम मधुभ्य मधुन मधुनोह मधुनाम मधुनी मधुनोह मधुशु संबोधन में हे मधु हे मधो हे मधुनी हे मधुनी ठीक इसी प्रकार से दारु शब्द ये भी नपुंसिल में आता है लकड़ी काष्ठ के लिए जानु घुटना अम्बु जल का वाचक है वस्तु वस्ु धन के लिए अश्रु और जतु वृक्षों से निकलता है हम्म चिपचिपा पदार्थ लाख शमश्रु दाढ़ी के लिए और त्रपु रांगा। और सानू। सानू आता है ये जो पर्वत की चोटी होती है मंत्रम बहुत आता है ये शब्द वेद के मंत्रों में सानु शब्द बहुत आता है और तालु तालु कहां पर है हमारे मुख में नहीं ऊपर के दो भाग करो तो आगे का या पीछे का किधर है तालु अच्छा हम जब बोलते हैं अंग उच्चारण के अंग या सूत्रों का क्रम वर्णोच्चारण में तो किस क्रम से बोलते हैं पहले कंठ फिर फिर तालु फिर या इनको छोड़ो आप सीधे वर्गों को देख लो पहले क्या है वर्ग फिर क्या है वर्ग फिर वर्ग फिर अब जरा बताओ मुझे क्रम से क्रम में आ गया कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ ये विज्ञान है ये भी एक अब आप मुख में देख लीजिए हमें कंठ के आगे कौन सा चीज देखनी है अब तालु और आपने क्या उत्तर दिया सबने की तालु कहाँ पर है ऊपर का ऊपर के दो भाग करके उसमें से पिछला वाला भाग नहीं आ, अगला वाला भाग पिछला वाला पिछला वाला बोला था <laughs> तो तालु मूर्धा क्योंकि वैसे भी देखो हम जब च बोलते हैं तो जीव कहां लग रही है हमारी पीछे तो लग रही है और ट आगे लग रही है आगे लग रही है लेकिन कुछ व्याख्या ऐसी मिलती हैं कि इसमें तालु को आगे बोल देते हैं परंतु तो सर्वसम्मति से देखनी है कैसे निर्णय करना होगा तो पीछे ही आना चाहिए तो ये भी नपुंसक लिंग में आएगा तालु शब्द आगे धातु है। ये सब दिवादी गण की आ रही है इसमें पीछे भी दिवादी गण की ही थी तो नृति गात्र विक्षेपे नाचना गात्रों का फेंकना व्यध ताडने संप्रसारण हो जाएगा के इंगित होने से पुष्य पुष्टऊ ये उसमें भी है भुआ गण में भी है लेकिन यहाँ हमें दिवादी गण की लेनी है पुष्यति ऐसे ही शुभ धातु शुष तो शुष ये सूखने अर्थ में है शोषणे, तो शुष्यति है तुष प्रीत शिष आलिंगने श्लिष्यति और तृप त्रिप, त्रीणने तृप्यति और रंज ये भुआ दिगण में भी है रंज रागे और इधर भी है ये तो यहाँ क्या बनेगा ज्य शुद्ध धातु एक शुद्ध भी है और ये शुद्ध है तो यह इसका क्या बनेगा शुद्धि अद्भुर गात्राणी और बोलो सी में और बोलो तो देखो तीन बार किया इसी का प्रयोग है ये दिवाधिक वाली का हुँ? आगे विशेषण दिए हैं स्वादु तो ये विशेष के अनुसार इस कर लिंग इत्यादि बनेंगे अगर नपुंसक स्त्रीलिंग बनाना होगा तो कैसे बोलेंगे स्वाद्वी बन जाएगा उसमें आता है ना नावी के अर्थ में अस्वाद्वी स्वादीम कृत्वा भूंगते स्वादुम कारम भूंगते उदाहरण आते हैं अणमूल के उदाहरणों में बहु ये भी विशेषण है इसमें बहुवी बन जाता है स्त्रीलिंग में होत्री स्त्रीलिंग बन जाएगा नीप, तो त्रापे मात्रा होत्री ऐसी ही रक्षित्री त्रिस है ये तो इसमें स्मरण करने के लिए मधु का दे दिया है नृत धातु का देख लेना नृत्यति नृत्यता वही अंतर ज्यादा नहीं आएगा उसी के समान है केवल लिरिट में और लिरिंग में इडागम का विकल्प किया गया है उसमें बाकी सर्वत्र एक जैसे है कर्त शब्द के इन्होंने नपुंसक लिंग में रूप दे दिए हैं तो कर्तिकर्तृणी कर्तृणी कर्त कर्तृणी कर्तणी आगे फिर कर्तिका जैसे पुलिंग बनाया था कर्तरा कर्तभ्याम करतृभि बंद कर दे तो इसी प्रकार से आगे भी सब पुलिंग के समान इसके रूप चलते रहेंगे तो अणमूल त्रिचऊ सूत्र दिया हुआ है ये पीछे मैंने बताया भी था शायद आपको हाँ उसमें अच आया था नंदीग्रही नंदी ग्रही तो उसी के नीचे है ये अणबूल त्रिचौ के नीचे है ये नंदीग्रही पचास ने तो अणमुल और त्रिच ये भी दोनों प्रत्यय कर्ता में ही होते हैं कर्तरी से तो कर्तरी करने वाला हरत हरने वाला ऐसे ही संघ हर उपकर्तरी और क्योंकि ये बनेंगे विशेषण सभी तो विशेष के अनुसार लिंग के लिंग व्यक्ति वचन बनेंगे स्त्रीलिंग में ई हो जाएगा से तो कर्त हर त्री आदि बन जाएंगे और क्योंकि ये कृदंत हैं तो कृदंत के कर्म में ष्ठी हो जाती है पुस्तक से कर्ता हड़ता धरता कितना नहीं है इसलिए गुण में कोई बाधा नहीं आएगी गुण संभव है तो हो जाएगा कुछ और बातें बताइए त्रिस प्रत्यय में तो और बातों में यही है कि एक ईडागम भी जहां भी संभव है धातु यदि सेठ है तो जैसे नियम तुम तुमन प्रत्यय के बताए थे वैसे ही यहां पर हो जाएंगे तो क्री को गुण होकर के करतुम ये दिखा रहे हैं कि तुमन में और त्रिश में समानता क्या है तो जैसे कर तुम में और कर्त में कॉमन क्या है दोनों में कर, कर।, कर आंको तकार भी कॉमन है तो उसको प्रत्येक को अलग कर दो धातु यानी कर है तो कर के आगे तुम जोड़ दिया यात्री जोड़ दिया ये दिखा रहे हैं बस नहीं कोई अंतर नहीं है तुमन में और त्री में जो नियम वहां लगे थे वही यहां लगेंगे सब ह्री में ऐसे ही हर तुम और हर त्री तो भर्त धरत्री लेखित्री या गुण हो गया है पठित्री इडागम हो गया रोधित्री यहां भी इडागम हो गया और जो धातु अनिटे हैं वहां पर भोगत्री यहाँ कु हो जाएगा भोगत्री पक् चौक भी लग जाएगा यष्टि यहाँ पर शकार हो जाएगा भस्य, ऐसे ही प्रष्टि सृष्टि प्रवेश यहां भी शकार हो गया तालव्य है ना मूर्धन हो गया और गई धातु है आकार पहले कर लेंगे गात्री धातु आकारांत है दात्री, धात्री विधात्री जिया वे को भी आकार करके आह्वात्री और गम रम यम धातु से पहले अनुस्वार को करेंगे पर ए, पहले मकारो करेंगे अनुस्वार किसे करेंगे मोहनुस्वार का इसका तात्पर्य आपको अर्थ नहीं पता तो मकार के पता कहां है कहा है यहाँ पदांत नहीं ठीक तो है लेकिन प्रश्न तो वही रहा कि अनुस्वार हुआ किससे फिर अच्छा ये अनुस्वार करता है ये प्रश्न तो ये अनुस्वार किससे हुआ बिना अनुस्वार की हम बड़ नहीं कर सकते ये तो बहुत बड़ी समस्या आ गई फिर है नहीं बनी बात मोन स्वार अष्टाई समाप्त हो गई क्या फिर सूत्र है तो आगे और से उसमें मकार भी आ रहा है नश नकार और मकार कैसे अपदांत अब क्या समस्या है आपको पानी ने तो आविष्कार कर करके सूत्र बनाए और हमें उनको याद रखना ही कठिन पड़ रहा है आविष्कार करेंगे तो, तो बहुत बड़ी बात होगी फिर और नए सूत्रों का तो पहले अनुस्वार उसके बाद पर सवर्ण गंत्री रंत्री यंत्री उपयंत्री सह धातु से सही बहरोवर्ण से सोरी वोड्री हो भी लगेगा सब काम हो जाएंगे फिर एक ढकार का लोभ भी हो जाएगा सृष्टि द्रष्टि यहां पर शोर झल्य मकित चलिए अनुवाद देखें पहले उदाहरण के वाक्य स्वादु मधु ठीक है कौन सी व्यक्ति है ये द्वितीया का एक वचन इदम दारू यह आने ये भी द्वितीय का एक वचन पर्वत सानुनि सान हुआ तो इन्होंने दोनों प्रकार के रूप दिए हैं ये अर्थात इसको पुल्लिंग के रूप में भी लिया है और नपुंसक भी माना है ठीक है तो पुल्लिंग मानेंगे तो सानव जैसे गुरऊ वायउ इसमें देखना वाचस्पत्य में सानु शब्द तो पर्वत से सानुनी सान हाँ, दोनों में चलता है तो सानुआ वृक्षोस्ती वृक्ष है पर्वत की चोटी पर ईश्वर जगत कर्ता तो जगत क्योंकि कर्म हो गया तो ष्ठी हो गई उसमें है तो ईश्वरों जगत कर्ता धरता संहरता अस्ति तीन कार्य होते हैं परमात्मा के उत्पन्न करना धारण करना संहार करना जन्माद्य जन्माद्यत वेदंत का सूत्र है ना अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा दूसरा ही सूत्र है तो कैसे करेंगे उसका विग्रह जन्माद यता सही हो गया जन्म जन्म आद्य करो विग्रह सूत्र है जन्माद्यत तो जन्माद्य को तोड़ो तो एक तो ये है कि जन्माद नहीं जन्माद्योग जन्माद से जो आ, है नहीं, जन्म से था। था था था। तो तो जो आदि है आद्य जन्म आद्य तो इसका क्या अर्थ बनेगा जो आदि है उसका जन्म जो आदि है तो और कुछ करो फिर जन्म अस्य अस्य अस्म इस संसार का जन्म आदि आदि से दो बातें और रागे धारण करना और संघार करना ये जिससे होते हैं उसे ब्रह्म कहते हैं ईश्वरस्य प्रकृति ही ईश्वर का स्वभाव क्या है तीन बातें हैं वही जगत कर्त धरती संघर्त्री ची ये उसकी प्रकृति तीन प्रकार की बनाने वाली धारण करने वाली संघर करने वाली ब्रह्म जगत कर्त धरतरी संघर्त चास्ती ये तो ब्रह्म के पीछे पड़ गया <laughs> सब तरह से बता रहे हैं घुमा फिरा के तो नहीं जब पीछे वाग आगे आइए ईश्वर असल में वहां था पुल्लिंग का अब नपुंसक लिंग में कैसे बनेगा वो दिखा दिया बीच में स्त्रीलिंग का दिखा दिया अब ब्रह्म नपुंसकलिंग है वैसे ब्रह्म पुल्लिंग में भी आता है ब्रह्म का पुल प्रयोग पुलिंग में भी हो जाता है ब्रह्मणा बनेगा फिर ऋष्ठी में तो ब्रह्म ब्रह्मा प्रथमा के विषय में ब्रह्म बनेगा फिर तो जगत कर्त धरती संघर्त चास्ती हाँ कन्या नृत्यति नृत्यतु अनृत्यत अन्यत नृत्यत नर्तिष्यति और इसमें नर्त्यति भी आप बोल सकते हैं नृप शत्रु शरीर विद्यति बाणों से बीधता है तो शर्म तृतीया होगी पिता पुत्रम पुष्यति पोषण करता है उसका पालन करता है रुग्णस शरीरम शुष्यति, रोगी का शरीर सूख रहा है मम मनः तुष्यति मेरा मन प्रसन्न हो रहा है तुष प्रति चृप्त हो रहा है त्रिप प्रीणा ने यह भी दिवादी गण की है और पत्नी पतिम शिष्यति आलिंगन करती है मम मन कार्ये रज लग रहा है उसमें मन कार्य में लग रहा है जैसे रमते बोलते हैं उसी अर्थ में मन सत्य न शुद्धि विद्यति में संप्रसारण तो पहले आप संप्रषण का सूत्र बताइए उसमें नहीं बन पा रही है बात तब प्रश्न करिए हो गया तो सूत्र बोला ही था पहले आपने शंका तब करनी चाहिए जब पूरा अपनी शक्ति लगा ली जाए परमात्मा से सहायता कब मांगनी चाहिए जब अपना पूरा, पूरा पुरुषार्थ हो जाए नहीं तो यूं ही क्यों कर्मा से घटा रहे हो अपना क्योंकि आप प्रश्न करोगे मैं उत्तर दूंगा आपका कर्माशय घटेगा जबकि आप बचा सकते थे उसको सूत्र बोल करके बड़ा खतरा है सत्यपति जी कदम कदम पर चलिए अनुवाद देखिए स्वादिष्ट मधु खाओ तो स्वादिष्ट का ये स्वादिष्ट शब्द संस्कृत का नहीं है क्या है, है? स्वादिष्ट कौनसी भाषा का है? है संस्कृत नहीं है क्यों अवधेश संस्कृत में यह है स्वादिष्ट ईष्ठन प्रत्यय बिगड़ के ठगोट हो चुका है ये बिगड़ा हुआ है ये ये बिगड़ल है स्वादिष्ट है और स्वादिष्ट का अर्थ होता है कि सबसे अधिक जिसमें स्वाद आ रहा हो तो यहाँ स्वादु का प्रयोग दिखाना है तो स्वादु मधु भक्षय ऊपर लिखा था है उसी का अनुवाद कर दिया है इन्होंने स्वादु मधु भक्षय पहला ही वाक्य है उदाहरण के वाक्यों में इस लकड़ी को यहां लाओ अरे ये भी अनुवाद कर दिया उसी का इदम दारू इहान तो जनादेश हो जाएगा इदम दार विहानय दारू इहानय या अत्राने दार वत्राने पृथ्वी पर घुटना रखो तो पृथ्वी पर पृथ्व्याम या भूम्यां वा जानु वापे घटना रखो बहुत जल न पियो तो बहु जलम बहु जलम अब न बोलेंगे तो पीब और माँ बोलेंगे तो तो क्या बोलेंगे क्या बनेगा लूंगलकार में है? लुंगलकार में क्या बनेगा अपात लुंग में अपा हाँ तो लुंग्लकार में अपात कैसे बनेगा वही तो पूछ रहा हूं मैं गाती गाती स्था घू पा और वैसे पा धातु क्योंकि आकारांत है तो आकारांतों से हम जब चिली प्रत्यय आगे लाते हैं तो क्या नियम चलता है इन्होंने क्या दिया है पा रूप यहाँ क्योंकि पा भी तो दो है ना एक तो पारक्षणे है एक पा पाने है तो इसमें पा धातु का रूप दिया हुआ है इसमें देखो प्रारंभ में जहां ये सूची दी है धातुओं की उसमें देखो पाधातु आ रही होगी यह एक सौ पृष्ठ पर है तो इन्होंने सिच का लुक ही दिया है अपात अपातम अपुह तो अपाह अपातम अपात अपाम अपाव अपाम और वैसे क्या नियम चलता है आकारांत तो में क्या बोल रहा था क्या होता है सक यम रम नम आताम सख्य यमरम रम नमाताम सख्य डागम भी और साथ में सक तो यहां पर यदि मां का प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा पाह। बहु जलम माँ पहा ठीक है आप तो ना, ना। कहा पहुंच दीजिए। इस वस्तु को उठाओ वस्तु वस्तु, वस्तु बहुत धन चाहो बहुधनम इच्छ तुम्हारे आंसू गिर रहे हैं तवाश्रुणि, पतंती लाख यहाँ लाओ जतु जत दाढ़ी स्वच्छ स्वच्छ करो तो शमश्रुचि स्वच्छ बोलेंगे तो स्वच्छम बनेगा फिर रांगा चिपकता है तो रागे का त्रपु और चिपकता है तो श्लिष्य त्रपु शलिष्यति वह पर्वत की चोटी पर चढ़ता है सर्वत पर्वतस्य या गिरे यहाँ तो यहाँ द्वितीया होनी चाहिए सानुम आरोहति लेकिन सानु क्यों बनेगा नपिंग पुलिंग मानेंगे तो सानुम वैसे बनेगा सानु पुलिंग होगा तो सानुम आरोहती तालु में बाण लगा तालुनी तालुनी तालु शरो विद्धु हाँ यीशु का प्रयोग करेंगे तो नपुसिंग में विधम लेकिन विद्ध बोल दिया है सर इधर और यीशु को किधर लिया उन्होंने पुल्लिंग हाँ पीछे पीछे आ चुका है यीशु पीछे आ चुका है ये पुल्लिंग में आता है तो ईश्वर विद्य तालुनी तालुनी तालुनीशुर तालुनी विद्ध पूरा एक वाक्य बन जाएगा एक रेखा में ईश्वर संसार का कर्ता धरता और हरता है तो ईश्वर जगत करता धरता हरता अस्ति ईश्वर के साथ में कैसे बोल दोगे आप कर्त धरतरी ईश्वर तो बोल लेंगे आपने ऐसे ही लिखा है क्या अब उधर ईश्वर लिख दिया है ब्रह्म सृष्टि का कर्ता धर्ता और हड़ता अब अब आप निश्चिंत होकर के लिखो हो। अब कोई बात नहीं कलम खोल के तो ब्रह्म ब्रह्म सृष्टि कर्त धरती हरतृ अस्थि अस्ति ग्रंथकार रचयिता ग्रंथ बनाता है ग्रंथ से रचयित्री अब यहां ग्रंथ कर्म है कर्म में सृष्टि हो गई कर्तिकर्म होती ग्रंथ ग्रंथस्य अब रचयित्री नहीं रचयिता ग्रंथ रचयिता ग्रंथम रचयति ग्रंथ बनाता है ग्रंथम ग्रथति भी कह सकते ग्रंथ धातु भी आती है और उसी से है? थ ग्रंथ संदर्भे यह धातु ग्रंथ इससे बनता है ग्रंथ शब्द और ग्रंथ का बोला गया गूंथना जेता शत्रुओं को जीतता है तो इधर तो जेता ही बोलेंगे जेता शत्रु जयति रक्षक रक्षा करता है रक्षको रक्षती धन का लेने वाला धन लेता है तो धन का लेने वाला धन से आदात्री ग्रहित्री या धन का हरता धन चुराता है धनस्य हरता धन धनस्य हरता धनम हरती या चोरती भर्ता पत्नी का पालन करता है भर्ता पत्नी को दिखाना चाह रहे हैं ये पुष्यति हाँ भर्ता पुष्यति बालिका नाचती है बालिका नृत्यती कन्या नाची कन्या अ नृत्यत मोर नाचेगा मयूरो नर्तिष्यति या नर्स्य भूपति मृग को बाणों से बिंदता है भूपतिर मृगम हाँ। अब बाणों से तो ये तृतीय आएगी इशुभिर इशुभिर या बाण्य हाँ। माता पुत्र को पालती है माता पुत्रम पुष्यति पोषयति, पुष्यति, वृक्ष है, पालयती पोषयती ब्राह्मण सुस्वादु भोजन से संतुष्ट होता है तो ब्राह्मण सुस्वादु नोजन न अथवा समास कर देंगे तो सुस्वादु भोजन न स्वादुम कारम कहाँ सिखाया इन्होंने अभी आप व्याकरण के नियम लगाना धीरे धीरे जैसे जिस क्रम से आते जाएं वैसे वैसे लगाते जाओ जिससे हर प्रकार का अभ्यास हो जाए हमें क्योंकि स्वादुम कारम का तात्पर्य होता है कि स्वादिष्ट करके स्वादिष्ट करके खाता है आपने कारम बोल तो दिया है लेकिन अर्थ कहा घट रहा है यहाँ अभी यहाँ वाक्य ये कहना चाह रहे हैं कि सुस्वाद भोजन संतुष्ट होता है और आपका जो वाक्य है वो ये बता रहा है कि वो खा तो रहा है लेकिन खूब उसने पहले तड़का उड़का लगा के सब मिला के धर धर तब खाया है जैसे आपके वो खाते हैं मनु जी <laughs> तो सुस्वादुना भोजन न संतुष्यति राम भरत का आलिंगन करते हैं तो रामो भरतम भरत से क्यों होगा हाँ भरतम या केवल श्लिष्यतिष्य ठीक है व्यापारी धन से तृप्त नहीं होता है तो व्यापार की तो व्यापारी की बन जाएगी व्यापारी व्यापार वाला या वणिक बोल दो तो? लेकिन तो बनिया अन्य कार्य भी उसमें उस बोल सकते हैं यहाँ व्यापार ही लेना है अर्थ तो व्यापारी धन से तृप्त नहीं होता है न, न तृप्यति ठीक है मेरा मन पढ़ने में लगता है तो मम मन पठने रजती तो क्योंकि नकार का दुर्भ हो जाएगा इंगित होने से वह लकड़ी के लिए पर्वत की चोटी पर जाता है तो लकड़ी के लिए अर्थात लकड़ी लाने के लिए तो स या तो हम दारू में चतुर्थी ले आए दारूणे अथवा दारुअर्थम अर्थ के साथ समाज भी कर सकते हैं अथवा कृत्य लगा दें, तो ष्ठी कर देंगे दारूण कृत्य अनेक प्रकार से बन जाएगा लेकिन यहां चतुर्थी बोल करके तो स दारूणे पर्वत की चोटी पर जाता है तो पर्वत पर्वत्य हाँ सानु।, सानु तो सानु शब्द अगर हम स्त्रीलिंग इस में इसमें नपुंसक लिंग बोलेंगे तो सानुनी और नहीं तो सानु, सानु। गच्छति। अब यहाँ चोटी पर है चोटी पर जाता है मतलब चोटी पर पहुंच चुका है वहां घूम रहा है लकड़ी के लिए एक ये होता है कि नीचे है अभी और चोटी की ओर जा रहा है तो ये भी बातें थोड़ी ध्यान देने की होती है वक्ता क्या कहना चाह रहा है तो फिर द्वितीय आएगी वहां पर जैसे ग्रामम का क्षति और ग्रामीण में? ग्राम, में ग्राम में है जा रहा है घुस चल रहा है अपने। और एक गाँव से बाहर है और ग्राम जा रहा है ग्रामम का क्षति ऐसे पर पुत्र माता का स्मरण करता है तो यहाँ तो पीछे पंचमी में, में आपने षष्ठी में आपने देख ही लिया था तो मातु स्मरति तो यहां जो है ना ये क्योंकि ये षष्ठी दिखाना चाह रहे हैं इसमें तो आप पिछले वाक्य में थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हैं है तो वो भी ठीक लेकिन यहाँ कृत्य का प्रयोग दिखाना चाह रहे हैं ये क्योंकि आप ष्ठी तब पाओगे दारू में जब कृत्य बोलोगे ठीक है ना ये ष्ठी के वाक्य दिए उन्होंने ये तो वहां दारूणा कृत्य ऐसा कहना चाह रहे हैं ये अगर आप सीधे ले आओगे चतुर्थी तो फिर कृत्य हट जाएगा नहीं आएगी फिर कमल के ऊपर नीचे आगे और पीछे भौरे हैं तो कमल ऊपरी उपरिष्टात नीचे अधस्तात, नहीं नीचे, नीचे भी ठीक है वो भी बोल सकते हो आप अधा भी कह सकते हो वैसे ऊंचाई नीचे ही प्राय करके ये क्रिया के साथ जुड़ते हैं व्यवहार में आप देखोगे जैसे बोलता है जोर से धीरे से या कोई चल रहा है बहुत तेजी से लेकिन यहां ऊपर नीचे एक देश की दृष्टि से स्थान तो वहां पर ये अधस शब्द तो अच्छा लगेगा या अधस्ता बोल सकते हैं उपरिष्टात तो अधस्तात् आगे और पीछे तो आगे की अग्रे और पीछे की पश्चात भ्रमराह संति। कालिदास कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। अब यहां पर ष्ठी सप्तमी दोनों होती है लेकिन इनका कहना है कि आप यहां ष्ठी का प्रयोग कीजिए तो कालिदास कवि नाम श्रेष्ठ हो हम्म श्रेष्ठ भी भी और तमब भी इतने अच्छे तो ना होंगे शायद कालिदास हैं? ये तो बहुत वैसी उपाधि हो जाएगी ना जैसे राष्ट्रपति पुरस्कार होता है सर्वोच्च उपाधि तमव भी और स्थान भी हम्म अशुद्ध शुद्ध में देख लीजिए कोई नई बात मिले आपको तो यही है कि दारू का नबुसोलिंग है ना तो दारुम नहीं बन करके ऐसे ही अम्बू है वस्तु अश्रु अब यहां इन्होंने जो अश्रुणी दिया ये गलत दिया है अश्रु देना चाहिए क्योंकि अश्रुम का अश्रुणी का अशुद्ध इन्हें अश्रुम का आप शुद्ध करोगे तो अश्रु ही तो करोगे अश्रुणी क्यों करोगे या ये कहना चाह रहे होंगे कि अश्रु बहुवचन में आता है ऐसा कहना चाह रहे हैं ये अश्रु बचन में आता है क्योंकि एक आंसू निकलता है निकलता तो है खैर एक भी निकल जाता है कभी कभी लेकिन एक निकलने के बाद दूसरा तैयार रहता है अंदर से निकलने को बच्चों के से हाँ। उनका तो यहाँ आके टपक जाएगा यहाँ पे अटक जाता है इधर गाल, गाल के आकर के <laughs> तो पुत्र मातु स्मृति किससे होती सृष्टि यहाँ पर अधिगढ़ ठीक है हो गया दो अभ्यास नहीं अभी चलिए फिर प्रणव धनी ओ।